कस््राकलाला चते मुखानि, दृष्टि कालानल दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीदे जगन्स दंष्ट्राकलाला दंष्राभ ते, तव मुखानि दृष्ट उपलभ्य कालानलसनिभा प्रलयका लोकाना दाहक अग्न काल तत्स कालशा दृष्ट दिशा पूर्वापरवेक न जाने दिमू जास्त न लभे च न उपलभे चर्म सुख अत प्रसीद प्रसन्नों हे दिवेश जगन्नीवास